गीता तत्व चिंतन आत्म तत्व समस्त शक्ति का उस आत्मा अप्रमेय परंतु अनुभवगम्य गम्य यहाँ पर पुनः एक शंका उपस्थित की जा सकती है कि जब आत्मा को अप्रमेय कहा तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि आत्मा का दर्शन कभी नहीं हो सकता वह मात्र एक कल्पनीय वस्तु ही बना रहेगा फिर आत्मान विजाने ही आत्मा व अरे द्रष्टव्य आत्मा को जानो आत्मा को देखना चाहिए ये जो वाक्य विन्यास है इनका क्या मतलब हुआ इसके उत्तर में कहा जाता है कि यद्यपि आत्मा अप्रमेय है तथापि उसे देखा जाता है अनुभव मिलाया जाता है पिछले प्रवचन में हमने श्वेताश्वतर उपनिषद के प्रथम अध्याय के तीसरे मंत्र पर श्री शंकराचार्य द्वारा किए गए भाष्य का हवाला दिया था जहां वे कहते हैं प्रमाणांतर अगोचरे वस्तु प्रकारांतरम अपश्यंत ध्यान योगानुगम परम मूल कारण स्वयमेव प्रतिपेदी जो परम मूल कारण आत्मतत्व किसी भी प्रमाणों से गोचर नहीं हुआ उसे उन ऋषियों ने स्वयं एक भिन्न प्रकार से देखा और वह भिन्न प्रकार था ध्यान योग का अनुगमन इस ध्यान योग पर हमने पिछले प्रवचन में विस्तार से चर्चा की है अतः उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं इसीलिए श्री भगवान कहते हैं अर्जुन यह शरीर आत्मा यह सत्य यह सर्वत्र व्यापक ब्रह्म अप्रमेय है पर इसके जो असंख्य शरीर हैं वे समस्त अंतवान हैं नासवान हैं जो नासवान है उसका नास आज नहीं होगा तो कल होगा तो नहीं करेगा तो दूसरा करेगा पर आत्मा का तो किसी काल में नाश नहीं है फिर तू तो उनके संबंध में सोच सोच कर शोक क्यों कर रहा है तस्मात् भारत युद्धस्व इसलिए हे भारत तू तो उठ और युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जा आत्मा का विचार अक्षय शक्ति का स्रोत श्री भगवान की यह सीख में अद्भुत साहस का संचार करता है हम मर्तशील शरीर नहीं है हम जो अजर अमर अविनाशी आत्मतत्व हैं शरीर का चिंतन दुर्बलता को जन्म देता है आत्मा का विचार हम में अक्षय शक्ति का संचार करता है शरीर को तुक्ष मानने से ही महत्कर्म संपादित होते हैं जो शरीर को तुक्ष मानता है वही त्याग कर सकता है वही समाज देवता राष्ट्र देवता या विश्व देवता की सेवा के लिए अपने जीवन को निछावर कर सकता है शरीर को सर्वस्व मानने वाले लोग कभी महान नहीं बने शरीर ही आसक्ति का और समस्त दुर्बलता का कारण है शरीर सबसे पहले हमें इंद्रियों को तुक्ष सीमा में बांधता है उस दायरे से किसी प्रकार से निकले तो परिवार की सीमा हमें बांध लेती है उससे आगे किसी प्रकार बढ़े तो जाति का दुर्भेद्य दीवार अपने सिकंजे में हमें जकड़ लेता है आज जाति वर्ण आदि के भेदों ने राष्ट्र की कैसी दुर्दशा कर रखी है हमारा सारा चिंतन इन्हीं तंग दायरों में बंधा होता है जब तक हम इस सीमा के ऊपर नहीं उठेंगे तब तक हमारे सारे प्रयत्नों के बावजूद राष्ट्र ऊपर नहीं उठ सकेगा अर्जुन शरीर द्वारा निर्धारित सीमा में बंध गया था इसीलिए श्री कृष्ण उससे कहते हैं इस नाशवान सीमा को तोड़ अपने भीतर के शरीर को देख वह कभी नहीं मरता जब तक तू अपने को शरीर मानेगा तो शोक का शिकार होगा शरीरी का चिंतन का पुरुषता को दूर करेगा और युद्ध के लिए तुझे साहस और मनोबल प्रदान करेगा आध्यात्मिक साहस सिकंदर का दृष्टांत साहस दो प्रकार का होता है एक प्रकार का साहस है तोप के मुंह में दौड़ जाना दूसरे प्रकार का साहस है अपने को आत्मा मानकर विश्वास करना कहते हैं कि एक बार सिकंदर महान जब भारत आया तो यहाँ महात्माओं की खोज में लग गया उसके गुरु ने उससे कहा था कि जब तुम भारत जाओ तो वहाँ से एक तत्व महात्मा को अपने साथ सम्मानपूर्वक लेते आना उससे तुम्हारा और तुम्हारे देश का कल्याण होगा सिकंदर महान का परिश्रम सफल हुआ बहुत खोज करने के बाद उसने देखा कि एक वृद्ध साधु नदी के तीर पर एक शिला पर बैठे हुए है वह उनसे बातें करके बड़ा प्रभावित हुआ उसने उन्हें अपने साथ देश ले जाने की इच्छा प्रकट की पर साधु ने इसे स्वीकार नहीं किया और कहा मैं इस वन में बड़े आनंद में हूँ सिकंदर बोला मैं समस्त पृथ्वी का सम्राट हूँ मैं आपको असीम ऐश्वर्य और उच्च पद मर्यादा दूंगा साधु बोले ऐश्वर्य पद मर्यादा आदि किसी बात की इच्छा नहीं तब सम्राट ने साधु को डर दिखाते हुए कहा यदि आप मेरे साथ नहीं चलेंगे तो मैं इस तलवार से आपको काट डालूँगा इस पर साधु बहुत हंसे और बोले राजन आज तुमने अपने जीवन में सबसे मूर्खतापूर्ण बात कही है तुम्हारी क्या हस्ती कि मुझे मारो सूर्य मुझे सुखा नहीं सकता आग मुझे जला नहीं सकती कोई शस्त्र मुझे काट नहीं सकता क्योंकि मैं जन्म रहित अविनाशी नित्य विद्यमान सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ यह आध्यात्मिक साहस है